ओ बोलैया कब देखोगे तो ओ भलैया ओ भलैया कब देखोगी तो अहनीस आतुर दर्शन कारणी अहनीस आतुर दर्शन कारण ऐसे ब्याप मुह ऐसे ब्याप मो ओ भैया कब देखोगी तु नैन हमारे तुमको चाहें नैन हमारे तुमको चाहे रतीन माने हार हमारे तुमको चाहे रतीन माने हार बिरह अगिनी तन अधिक जरावे विरह अग्नी तन अधिक जरावे ऐसे लेहु हूँ ऐसी ले हूँ बिचारी सुनूँ हमारी दर्द गोसाई सुनहु हमारी दर्द गोसाई अब जनी करहु बधीर सुनहूँ हमारी दर्द गोसाई अब जन करह बधीर तुम धीरज मैं आतुर स्वामी तुम धीरज में, आतुर स्वामी काँचे भाडे नीर। बहुत दिनन के बिछड़े माधो बहुत दिनन के बिछड़े माध मन नहीं बाधे धीर बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बाधे धीर देह छद तुम मिलहु कृपा करी देह छद तुम मिलो कृपा करी आरतिवंत कबीर हो भलैया कब देखो गीतों पहनी से आतुर दर्शन कारनी ऐसो व्यापी मुह ओ बलिया कब देखो गीतों कबीर साहिब जी कहते हैं अभी एक साधना पथ में पथ की अवस्था है जब वो साधना रहे होंगे तो सदगुरु से ही निवेदन करते हैं कि हो भलैया कब देखोगे तुम ही सदगुरु आपका दर्शन कब होगा हो भलैया कब देखोगे तुम कब आपका दर्शन होगा आपकी बुलिहारी है आपकी भलैया है कृपा कर आप दर्शन दीजिए हर निषातुर दर्शन कारण ऐसा हो हमारे अंदर तो एक ऐसा विचार व्याप्त हो गया है और वो रात दिन रहता है अहरनिश अहनिश रात दिन एक ही विचार रहता है है न वो कौन सा विचार अहरनिश आतुर दर्शन कारण आप आपके दर्शन का ही विचार रात दिन मेरे अंदर रहता है व्याप्त रहता है कि कब आपका दर्शन होगा नयन हमारे तुमको चाहें रति न माने हार और ये हमारी आँखें तो आपको देखने चाहती नयन नल हमारे तुमको चाहें ये हमारी आँखें तुम्हें ही देखना चाहती हैं और रति न माने हार और ये देखने में एक एकटक थकती नहीं है एक रति भर हार नहीं मानते हैं कि कब देख लें कब देख लें है न वह वही तो इस तरह की स्थिति आ जाती है कि कब देख लें कब दर्शन हो जाए ऐसा बेसब्री इसलिए कहते हैं कि नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हार एक रति के बराबर भी हार नहीं मानते जरा सी भी हार नहीं मानते रति बहुत छोटी इकाई है है न तो इसलिए रति के बराबर भी हार नहीं मानते और विरह अग्न तन अधिक जराव और इतना ही नहीं हुआ है आप तो थकते ही हैं थक थकते भी नहीं है। दिखते ही रहते हैं बाट को लेकिन विरह अगर इतने अधिक जराव ऐसे ले विचार तो आप थोड़ा सा विचार करिए कि आपके विरह आपके बिछो की जो अग्नि है वो तो बिल्कुल जलाती ही रहती है विरह अगन इतने अधिक जलाव ये आपके बिछोड़ जाने से जो विरह की अग्नि है वो हमेशा इस शरीर को जलाते ही रहती है कि कब दर्शन मिल जाए ऐसा विचार कर लीजिए सुन हमारी दर्द गोसाई तब कहते हैं कि ये गोसाई ये सदगुरु आप मेरी दर्द को सुन लीजिए सुनूँ हमारी दर्द गोसाई हमको जो दर्द हो रही है विरह के कारण उस दरद को सुन लीजिए अब जन कर हूँ अब अपने को बहिर्मत बनाइए बधिर मत बनाइए सुन लीजिए जल्दी है न अब जन कर बधीर अब जो है बधिर मत बनिए बधीर मत बन जाइए तुम द, तुम धीरज तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे बाड़े ने तो कहते हैं कि सदगुरु आप तो धैर्य स्वरूप ही हैं, आप तो धीरज ही लेकिन मैं तो बहुत आतुर हूँ जरा सा भी धीरज नहीं है वो उसी तरह से है जैसे कांचे घड़े में पानी हो अब वो अब फुटल तब फूटल अब फुटल तब कांचे घड़े में पानी भरेंगे तो कितना टिकेगा है, है न तो ये शरीर भी एक कच्चा घड़ा है अब कब ये फूट जाए एक कौन ठीक हो तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी से दर्शन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा अभी शरीर तो नश्वर है कच्चे घड़े के सदस्य है और इसमें कब ये फुट जायगा कच्चा पानि भरा हुवा कब फुट जायगा क्या मन नाही बाधी ती हां नाही काचे भारे नाही रे तो वैसे ही आहे जीवन जैसे कच्चे घडे मे पनी भर के रख द जाए, जाए कि की तो बहुत दिन तक चलेगा एक भ्रम है अरे कच्चे घडे पाणी भराय क्या तादा कब फुट जायगा आगे कते बहुत दिनन की बिचरव माधव ही माधव ही सदगुरु मैं तो आपसे बहुत दिनों से बिछड़ा हूँ और रियल है यह जीवात्मा तो आदि सृष्टिकाल से उस परमात्मा रूपी प्रीतम से बिछड़ा हुआ है जबकि ये पैंसठवा सृष्टिकाल का समय है और एक सृष्टिकाल में तमाम युग क्या क्या होते हैं तो इस तरह की बातें कि बहुत दिनन के बिछड़े माधव हे माधव हे सदगुरु हे परमात्मा आप तो बहुत दिन से बिछड़े हुए हाला सात तो परमात्मा है ही लेकिन एहसास न होने के कारण तो बिछड़ा हुआ है। बात यही है कि एहसास न होने के कारण बिछड़ा हुआ है भ्रम है तो बहुत दिनन के बिछड़ो माधव मन नहीं बांधे थी इसलिए यह हमारे मन में जरा सा भी धीरज नहीं होता बहुत ही बेचैनी है बेसिबरी है मिलने की, कब मिल जाए, दे च्छता, तुम मिलो कृपा करे और आरती वे दे छताम जब तक ये शरीर है तेह अभी जीव, शरीर में है तब तक आप कृपा करतिवंत कबीर कबीर बहुत ही आरत है दुखी है विष्रम केन एकदम आरत लगी है कब मल जाय कब देखले ॲसा आरतीवंत कबीर कबीर बिलकुल आरत है जब तक यह छतम अक्षत हैस्थित है तब तक मी जै नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यही एक आरती है आरत है यहीं एक इच्छा है बिल्ली